श्री शब्द क्या शब्द है श्री शब्द, श्री शब्द की जहाँ नदी संज्ञा हुई वहाँ का रूप लिखना जहाँ जहाँ नदी संज्ञा हुई वहाँ वहाँ रूप लिखना जहाँ जहाँ नदी संज्ञा वहाँ वहाँ का रूप कहा वहाँ वहाँ का कौन से नदी संज्ञा पक्ष में नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में लिखना चाहिए नदी संज्ञा जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ का रूप हो वहाँ वहाँ का रूप कन से वहाँ नदी संज्ञा हो अथवा नहीं हो विकल्प हो तो नदी संज्ञा इसका मतलब नित्य नदी संज्ञा होती और कोई है दिखाने वाले क्या सूत्र नदी संज्ञा करने के लिए एक युस्त्राख्यो नदी तो श्री शब्दी नदी संज्ञा हो गया नहीं यु नदी सूत्र से नदी संज्ञा प्राप्त है यु स्त्रिया क्यों नदी नित्य स्त्रीलिंग है यही कारांत है नदी संज्ञा है उसको निषेध करने के लिए सूत्र है ने, ने यंग वंग स्थाना वस्त्री श्री शब्द में यंग होता है क्या प्राप्त होता नहीं है यंग होता है किस सूत्र से अच्छे सुंदर तो यंग की स्थिति होने से उसका निषेध करेगा नदी संज्ञा का निषेध करेगा गीति रहस्य जो करें। ने करेगा नेंग स्थाना वस्त्र से नदी संज्ञा का निषेध हो गया निषेद होने पर विकल्प से प्राप्त करने के लिए के सूत्र है वामी वामी रहस्य पहला है वामी उसके बाद गित्ती है आम पर विकल्प तो होगा नदी संज्ञा विकल्प करने के लिए जहाँ निषेध है वहीं विकल्प होगा पूर्व सूत्र में नदी संज्ञा की प्राप्ति हुई किस सूत्र के द्वारा यु स्त्री नदी जहाँ प्राप्ति हुई वहीं निषेध करेगा ने यंग वंग स्थानावत्री अधिक उसमें यंग उभंग की स्थिति हो तो नदी संज्ञा नहीं होगी और कहेगा जहाँ नदी संज्ञा प्राप्त थी यंग उभंग स्थिति होने पर निषेध हुआ था वहाँ आम पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी नित्य स्त्रीलिंग हो स्त्री शब्द को छोड़ करके अंग उभंग की स्थिति हो तो आम पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा और जहाँ वामी करता विकल्प वहीं गीति गीत पर रहते विकल्प होगा किस सूत्र से गीति ह्रस्वच्च गीत पर रहते विकल्प हो जाएगा जहाँ जहाँ पहले नदी संज्ञा प्राप्त हुई नई यंग वंग स्थान से निषेध हो गया अब वामी आम पर रहते तो विकल्प करेगा गीत पर रहते वामी सूत्र कुछ करता है तो वहाँ गीत ह्रस्वच्च गीत पर रहते विकल्प करेगा और एक अधिक उसमें ह्रस्व दिया ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द स्त्रीलिंग हो तो उसकी भी नदी संज्ञा हो जाएगी विकल्प से गीत पर रहते विकल्प से तो श्री शब्द की नदी संज्ञा विकल्प से होती है गीत पर रहते और आम में इतने स्थान में इतने स्थान में रखना गीत पर में आपने देखा था नहीं पहला है गेप रहते गे पर रहते आ नद्या से आटा हो जाएगा आठस से वृद्धि होने पर श्री अग्र ऐ फिर यंग हो जाएगा श्री और नदी संज्ञान नहीं हो तो यंग होगा आठ आगमन तो श्री अग्र ए श्री ए हो गया श्री श्रीयई श्री ए वित किसमें नहीं अंग समय आठ आगमन करो तो श्रे श्रेय नहीं तो आठ नहीं होगा तो यंग होगा किसमें यंग हो जाएगा श्रेय श्रेय बन जाएगा आम में नदी संज्ञा पक्ष में नूट है होने पर क्या रोग बनेगा श्री नाम और नदी संज्ञा नहीं होता तो नोट होगा क्यों नहीं होता है रसो नहीं रसो हृसव नद्याप नोट प्राप्त है ना नहीं पहले बोतू मैं बोलता क्यों प्राप्त नहीं क्या रसो नहीं क्या रसो नहीं है इतने तो पता नहीं रसो नहीं कहीं से डर होता है श्री सद रस है क्या अरे तो नहीं है नदी भी नहीं है तो आम भी नहीं तो इसमें नुट नहीं होता है क्यों नुट नूट नहीं होगा क्या रस्सो नहीं है वहाँ क्यों डर लगता है श्री शब्द हृसा अंत है या नहीं तो नुट क्यों नहीं होता है रस्सो नहीं नदी भी नहीं आम नहीं।, नहीं नदी संज्ञा हो तो नुट हो जाएगा विकल्प से नदी संज्ञा होती है श्री शब्द की विकल्प से नदी संज्ञा है आम पर क्या सोच उसमें नोट हो जाएगा हैं? हैं? नहीं होगा किसके से नदी संज्ञा करेगा ना नदी संज्ञा करेगा तो नोट नहीं होगा नदी संज्ञा करेगा तो नोट हो जाएगा अनदी नदी संज्ञा नहीं करेगा तो नोट तो एक पक्ष में नोट वाले रोग और एक पक्ष में नोट के बिना नोट करें तो श्री नाम नोट नहीं होगा तो उभंग होगा यंग श्रीआम सप्तमी कोचन में नदी संज्ञा नित्या विकल्प है किस सूत्र से गीते हरस जो में लगता है गीत पर मै क्या मोहन बताओ क्या गीत है मालूम नहीं होता ना पाठ के साथ जो नहीं चलता है परमाणाम क्या घी है सप्तम क्वेश्चन का रूप चलता है गीत कौन ये सप्तम क्वेश्चन प्रत्येक क्या मालूम है क्या है हाँ ये तो पूछा गीत क्या है कौन है इंगीत गीत है गोकारीत के सूत्र हुआ हाँ तो इंगी होने पर अंगिति ह्रस्वच्छ सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा होने पर अंगी को आम हो जाएगा किस सूत्र से गेराम हाँ श्री अगर आम हो गया आठ नदी आठोच बुद्धि फिर यंग हो जाएगा श्री आम और जब नदी संज्ञा नहीं होगी वहाँ आठ नदियाँ होगा गे राम नदी फिर लगेगा श्री का आगे प्रत्यय क्या रहेगा ये अंग हो जाएगा क्या हो रही क्या बनेगा श्री ही श्री इतने रुपए कितने रुपए पांच स्थान में दस रूप हो गया स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या मालूम है स्वयंभू स्वयंभु ब्रह्मा भी है स्वयंभु प्रकृति भी है तो एक पुलिंग में स्वयंभु शब्द आया था सबु और यहाँ स्वयं पुंबत पुंब ये स्वयंभु शब्द के नदी संज्ञा कहाँ कहाँ होगी नदी संज्ञा प्राप्त है नहीं यू स्त्रिया क्यों न दी कुंभ पुम्बत तो कहा था पुंबत तो कहने से ये इस वाक्य को लेकर के प्रमाण दिख रही कहोगे पुंबत तो किसने नहीं? कहा नहीं कहा किसने बता किसने कहा पुंबत तो? किसने कहा पुंबत तो? किसने तो? कहा किस पुस्तक में लिखा है स्वयंभु पुंबत किसका कथन है भट्टो जी का भट्टो जी किसी ने कहा स्त्रिया पुंबत भट्टो जी ने कहा है है ना पानी नहीं कहते हैं पतंजलि का वजन ही क्या भट्टो जी का कथन नहीं मालूम है नदी संज्ञा होगी नहीं, तो हो नहीं। सम्भूषतः क्यों नहीं होगी है हाँ वो नित्य स्त्रीलिंग नहीं इसे स्त्रीयाख्य में यु स्त्र नदी में नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है नित्य स्त्रीलिंग नहीं होने से नदी संज्ञा नहीं होती नहीं तो नदी संज्ञा हो जानी चाहिए और यंग स्थान से निषेध होगा तो फिर हो नित्य से विकल्प हो जाना था किन्तु नित्य स्त्रीलिंग नहीं उनसे नदी संज्ञा नहीं हुई नदी संज्ञा नहीं उनसे स्वयं भुपत उसमें यौन होगा या उंग होगा हैं एन क्यों नहीं होगा न भू शुद्ध तो उंग हो जाएगा और ये पूरा हो गया था ना नुको बो गया था अथा अथाजंत नपुंसक लिंगा हा। ज्ञान शब्द है अकारात है ज्ञान अजंत अजंत किसको कहते हैं जिसके अंत में अचह अजंत ज्ञान शब्द अजंत है राम शब्द अजंत है अजंत और नपुंसक लिंग है ज्ञान के आगे सु पर सूत्र लगेगा अतो अतोंगात क्लीबात समोवरम अतो अंगात इसका क्या अर्थ होगा अत आत अथ का पंचमी तो अत अंगात अंग का विशेषण हो गया अत विशेषण होने से ये न नदि तदंत तो का अर्थ हो जाएगा अदंत अंग से पर अतंग का अर्थ अ है वर्ण है अदंतंग से पर यह क्लीबा में लगेगा किलिबा स्वमोरम किस को अम आदेश होगा स्वमो सु और अम स्थानीय कौन है सु और अम आदेश होगा सु को तो अम होगा अम को भी अम होगा समोरम सु और अम को अम हो जाएगा अभी बताएंगे आम होने के बाद ज्ञान प्रथमा एक में अम आएगा सुख आम आदेश पर ज्ञान के आगे अम रहेगा प्रथम भी होते आमी हो पुरो लगेगा हैं आमी अमीपूर्व प्रथम भी होते लगेगा आमी पुरो लगाने के लिए प्रथमा द्वितीय का नाम नहीं अक्ष पर अम संबंधी अच्छे तो आमी पुरो लग जाएगा प्रथम में लगेगा आमी अमीपूर्व रूप क्या बनेगा ज्ञानम द्वितीय भी होते, होते क्या बनेगा ज्ञानम ज्ञानम द्वितीय विभूति में अच्छा द्वितीय विभूति में आम करने का क्या प्रयोजन है वो तो हम पहले से था आम को आम करने का अभिप्राय क्या है एक सूत्र आगे आएगा समोर आगे देखो डायने तरफ नीचे होगा समोर नपुंसका हो जाता है सु और आम को लूक हो जाता है बाहरी शब्द मधु शब्द में बनेगा तो यहाँ भी आम का लूक होना था इसलिए उसको बात करके आम को आम कर दिया तो प्रथम एकवचन में रूप क्या माना ज्ञानम द्वितीय आयक में ज्ञानम संबोधन में ज्ञान अगर सु सम्बुद्धि पर अतोम लगेगा संबुद्धि सु काम होगा हैं क्यों नहीं होगा सु काम करने के जो सूत्र है संबुद्धि को छोड़कर कहा आम हो जाएगा आम होने के बाद अम पूर्व लग जाएगा लग जाएगा रूप क्या बन गया ज्ञानम ज्ञान बनने के बाद एक घृस्वाद सम्बुद्धे क्या सूत्र ज्ञान में अ था ओम का अ दोनों के स्थान पर आदेश हो गया अ एकादश अनु हुआ ना ये एम एकादश पूर्व से अंतवत्त पर से आदिवत पूर्वांतवत हो गया अदंत अंग हो गया ज्ञान उसके आगे ह्रस्व ह्रस्वांत अंग से पर संबुद्धि का है। हाल है कौन आले मकार मकार का लोप हो जाएगा एक एस्वा संबुद्धि से किसका लोप होगा मकार का तो क्या बच जाएगा ज्ञान ज्ञान अदंत है देखो पहले इसलिए पूछा अजंत है अदंत है हे ज्ञान कहेंगे तो कैसा लो क्या कहेंगे ये काशी में संस्कृत पढ़ कर रखा विद्वान ऐसा कहें ना ऐसा नहीं हे ज्ञान क्या कहेंगे हे ज्ञान राम शब्द का संबोधन क्या बनता है ए ए आना। हे आना। आ, हे हाँ हे ज्ञान हो गया संबुद्धि में हो गया ज्ञान और आने के बाद सूत्र लगेगा नपुंस काचिबाद स्याद पहले औंग को सी करने के लिए कोई सूत्र आया था अंग आप उसके पर सूत्र है देखो नपुं सकाच सूत्र है क्लीबाद औंग से सूत्र संख्या निकाल संख्या जल्दी इसके पर हो गया उन्हीं से क्लीबाद औंग सी से आता को सी हो जाएगा क्लीब से सी होने के बाद सी के सकार की इस संख्या के सूत्र से लसक को तद्धित उसके बाद तत्वोप क्या बजेगा यातिपति का क्या है ज्ञान अग्रही होने के बाद पहले प्राप्त होता है भ संज्ञायाम एक सूत्र पहला है था यचिभम यचिभम से भ संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान पर हो तो भ संज्ञा असर्वनाम स्थान में भ संज्ञा होती यहाँ सर्वनाम स्थान कौन है मालूम सु औ जस आम आउट यहाँ तक पाँच सर्वनाम स्थान है या नहीं सर्वना स्थान है हाँ सुड़ा सुर्ण नपुंसक क्या कहा सूत्र ये नपुंसक है सर्वना स्थान संज्ञा होगी अनपुंसकपुंसक से ये सर्वनाम स्थान संज्ञा यहाँ नहीं होने से औपर रहते सर्वनाम स्थान है या नहीं नहीं, नहीं हो तो यहाँ हो जाएगा यी भम से भ संज्ञा क्या संज्ञा होगी तो क्या संज्ञा किस सूत्र से देखो लिखा भ संज्ञायाम भ संज्ञायाम सत्याम भ संज्ञा हो जाने पर सूत्र लगेगा यसे पिच ई तद्धिते च परे वन्ना वन्ना प्राप्ते भर्नार्णोप इतलोपे प्रतिषेधो वाच्य तीन पद है ये जो है य में क्या क्या है इकार और कार ई और अ ई के आगे अ रखेंगे संधि सत्र कुछ प्राप्त है आध गुणा लगेगा अ बनने के बाद ई बन रहेगा तो आधग गुणा लगता है हम्म, ई बनने के बाद अवन रहेगा तो आधग गुणा लगेगा क्या लगेगा ये क्या आदेश हो जाएगा य नहीं य तो रूप क्या बन जाएगा य ई अग्रेय य क्या बनेगा य उसका ष्ट ईति च ईति का सप्तम अंत ई का ईकार पर हो तक के अनुभूति ई कारपर में हो तदित पर हो तो भी योप यसे कैसे भस्य भस्य भवनोर्लोप होवन्नावनोतनाथ हो इतना अर्थ हो गया यस्या का यस्या का अर्थ हो गया इवना बन ई और अ दोनों का लोप हो जाएगा अभी यहाँ ई कार पर में है ज्ञान के आगे अंकुश सी हो गया ई कार पर में है भ संज्ञा है किस किसोत्र से भ संज्ञान से इवन न अवन्न लोप तो भ का इवन्न है या है अभन्न है भ तो ज्ञान है ना भ का अ है ई अत प्रत्यय है ई पर रहते भ संज्ञा किसकी है ज्ञान अब क्या बनना है अः तो अवर्ण का लोप हो जाएगा किस सूत्र से लोप होगा यश इतलोपे प्राप्त इति अलोपे अतः लोपे अल्लोपे अतलोप अल्लोप अत का लोप प्राप्त होने पर भारतीय कार्य निषेध करते है औंग है श्याम प्रतिषेधवाच्य औंग के स्थान पर जो सी आदेश होता है वहाँ प्रतिषेध अल्लोप नहीं लगेगा औंग के स्थान पर सियादेश हुआ किस सूत्र से नपुंसकाच मालूम नहीं होता सबको सामने सूत्र दो तीन सूत्र पाठ हुआ को सी के लिए क्या सूत्र है हाँ बोलो सब लोग नपुं सकाच अंग को सी करता है अंग संबंधी सी पर में हो तो प्रतिषेधवाच्य अलोप नहीं होगा यश्य सूत्र से क्या लोप प्राप्त था अल्लोप अलोप का प्रतिशत कैसे हुआ भारतिक से क्या तो आ, का नहीं। नहीं है तो अकार का लोप हो जाएगा नहीं होगा ज्ञाने में अहे आगे क्या है क्या सूत्र लगेगा आदि हो गया ज्ञाने ज्ञाने प्रथमा में या द्वितीया में प्रथमा में ज्ञाने द्वितीया में, में भी ज्ञाने संबोधन में भी आगे आएगा जस जस सस हो सीबाद जस, जस और सस दोनों का आदेश होगा सी जस के स्थान पर सि और सस के स्थान भी सि हो जाएगा जस और सस दोनों के स्थान सी हो जाएगा तो अन्यल श्री सर्वस्व ज सस धोन स्थान श्री का लस रहेगा ई शि सर्वनाम स्थानम शित स्यात शी इतेता पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के लिए सूत्र कोई तो आया है क्या सूत्र अभी ज्ञान शब्द में सर्वनाम संज्ञा का सर्वनाम स्थान संज्ञा कहाँ हुई पहले हुई है नहीं ये सूत्र करेगा ये ज्ञान शब्द के जस सस कोई सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा करेगा सी को शीत सर्वनाम स्थानम सि प्रथमांत लुप्त प्रथमांत हे नपुंस कोण से सर्वनाम स्थानुसा है सी इतद उक्ता संज्ञा सक्ता संज्ञा से सर्वनाम स्थान संज्ञा ये सूत्र नहीं होगा तो जस और सस दोनों में से किसकी सर्वनाम स्थानुसा होती किसी की नहीं होती क्योंकि नपुंसक है अब सर्वनाम स्थान संज्ञा आने पर सूत्र लगेगा नपुंसकलीबसम स्था नपुंसकस्य जाल जाल और झलच जल और अच्छल अगर अच्छ बन जाएगा झलच झलच का सत्यंत क्या बनेगा झलच जाल झलंत से अजंत जल और अच्छ नपुंसक का विशेषण है ये नपुंसक कैसे होना चाहिए झलंत और अजंत ये न विधि तदंत से झलंत हो अजंत नपुंसक हो झलंत हो अथवा अजंत तो हो न नपन शब्द उसको नूम हो जाएगा परमी क्या चाहिए सर्वनाम स्थान यहाँ ज्ञान शब्द है झलंत है या नहीं झलंत नहीं है nentin. समझ में आता है झलंत है नहीं अंत में क्या है ओ तो ओ है जल में नहीं आएगा हल में आएगा हल में आएगा झलंत नहीं आज आज तो ही तो ज्ञान अजंत है हाँ अजंत है परम में क्या है प्रत्यय सी जस कु हो गया सर्वनाम स्थानी है क्या किस किसूत्र से तो झालंतस्य अजंतस्य अजंत्य क्लिब से नूम सियाद सर्वनाम स्थान पर में मिलेगा अजंत है कि तो नुम हो जाएगा राम ज्ञान शब्द को सी पर रहते नुम प्रथम एक बहुवचन है द्वितीय बहुवचन में दोनों बराबर है नूम प्राप्त हो जाएगा नूम होने से आद्यन तो तो लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा टीतु और ये टीत या कीते क्या है मिते नूम के मकार की संख्या के सूत्र से अल उकार उचान के लिए न रहता है मित होने के कारण आद्यंतो से चलेगा यहाँ सूत्र मिदचोन त्यात हाँ, मिदचो, मिदचो नहीं मिदचोन त्यात पर कितने पद है चार मित अचह अच्छा अंत्यात पर अचह अच्छा अंत्यात अंत्य अज से पर होता मीत अच्छा अच्छा पर मीत हो हो मीत है मित मित अच अंत्यात्पर अंतिम अज से पर मित होगा जब मित है अज अंतिम अज से पर होगा अच्छी अंत्य अचामध्य अंत तस्मात् पर अच्छा अज संबंधी जो अंत्य है तस्मात् पर अंत व मित होगा पहले देखना पड़ेगा कितने अज है उसमें जो अंत्य अज है उसके बाद में आएगा उसका अवयव बन जाएगा मित हो जाएगा तस्मात्स तस्व अंत अंतावय मित हो जाएगा ज्ञान शब्द है मित किस नुम किसको होता है नुम किसको कहा गया ज अजतलिब है ज्ञान शब्द को नुम होगा ज्ञान शब्द में अच है कितने अंत्यच कौन है अ के आगे नुम होगा उसका अवयव बन जाएगा ज्ञान के आगे नुम करेगा रहेगा प्रातिपदिक <pratibathic> हो जाएगा <laughs> क्या बनेगा ज्ञानन क्या बनेगा ज्ञानन प्रातिपद हो जाएगा <laughs> ज्ञानन होने के बाद नकारांत हो गया <laughs> उपदा दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र सर्वनाम स्थाने है चार संब सर्वनाम स्थाने क्या <laughs> किस सूत्र से <laughs> उपधा दीर्घ उपदा दीर्घ किस सूत्र से <laughs> बोलो जोर से सब लोग हाँ सर्वन स्थान किस सूत्र से उपदा दीर्घ क्या सूत्र न सब लोग मिलकर बनाता है किस सूत्र से उपदा दीर्घ ज्ञानान ज्ञानान अगर ई सी है ना ये ज्ञानान अग्र ई क्या सूत्र लगेगा सूत्र कोई लगे ज्ञानानी बन गया ज्ञानानी में अंत में ई कहाँ से आया <coughs> सी का य आग? सी कहाँ से है यहाँ हैं जस सी ज्ञानी बन गया प्रथम आप बहुवचन क्या बनेगा ज्ञानी द्वितिया में पुनस्तव शेषम पुमवत ये सरल न पुंसक में प्रथम बना दो द्वितीयावती तद्वत पुनस्तवत आगे शेषम पुमवत रूप बोलना ज्ञान ज्ञाने जाना हे के वचन में क्या बना अणत्व तो नहीं होगा रामायण में तो अणत्व होता है, है निमित्त नहीं ज्ञान है न ष्टी बचन में या ना नाम यह भी होगा नूट होगा किस तरह से नाम ही लगेगा क्या रूप बनेगा ना नाम एवं धन वन फलादे धन विषा वन से फल फला साधा कैसे बनाया बोलो फलम फाले रुको रुको रुको सौ अलग अलग होगी फिर बोलो फलम इति हे पंचमी बोलो सप्तमी चतुर्थी ष्टी आगे, आगे शब्द कतर शब्द कत्र सर्वादी मै कतर डतर, डतर डतर डतम अन्तर इतर अतरादिभ्य पंचभ्य इसको अदड़ नहीं बोलना अधड़ डतरादि ऐसा नहीं पहले अद, बोल बोलकर दो को ड, डतरादि पंचभ्य केवल अध कहते समय से तो हो जाएगा किंतु तो मिला कर बोलने से ठीक है अदरादिव्य पंचभ्य कितने पदे तीन पदे अधिक पदे डत्रादिभ्य एक पद पंचभ्य एक पद डराभ्य पंचभ्य अदृ डि पाँच से पर सु और अम को अद हो जाएगा अतोम से आम प्राप्त था और डतर आदि पाँच डतरादि पाँच क्या है डतर डतम अन् पाँच में सूत्र लगेगा डतर डतम है प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण तो डत्तर प्रत्यांत डत्तम प्रत्यांत हो अन्य अन्यतर इतर हो पाँच से पर एभ्य क्लिबेभ्य समुर् अदृ आदेश हो किसके स्थान में आदेश होगा सु और स्थान पर क्या आदेश होगा आदेश अद्र, होगा के अध्यय ड से इज्ञ के लोप हो जाएगा अद रहेगा यहाँ शब्द है कतर कतर है यहाँ डतर प्रत्याहत है किम सदेश डतर प्रत्यय होता कर बनता कतर तो कतर डतर प्रत्यांत होने से सु आगे आम आने पर ये सूत्र करके सु सू सुम को आदेश हो जाएगा अध कतर अग्रे अध प्रातिपति को क्या है अगरे कतर अप्रत्यय क्या हो गया अध, अध। कतर अग्रे अध अमी पूरा लग जाएगा क्या आम नहीं है अमीपुर नहीं लगे तो सूत्र लगे टे हे डी भस्य टेर लोप अदरी के डी गीत संज्ञा किस सूत्र से हुई ये दो तीन चार ही बोलते हैं ये सबको नहीं मालूम किस सूत्र से गीत संज्ञा हुई है जोर से बोले ये तो हलन पहला सूत्र है क्या सूत्र है हलन किसकी संज्ञा हुई डकार कार की इत हो तो इसको क्या कहेंगे डिथ क्या कहेंगे डीत कौन है ड डीत नहीं हैदिथ डे स डिथ ड है नहीं अदिथ देखो डी भस्य टेलोप डित पर में रहते डीत पर रहते भस्य टेलोप अच्छा सु आ, सु और आम आने पर उसके थान पर अदड आदेश हुआ प्रथमा एक, एक वचन में भ संज्ञा होगी या पदसंज्ञा होगी दोनों संज्ञा भ संज्ञा हो जाएगी प्रथमा एक में भ संज्ञा हो जाएगी प्रथमा द्वितीय से कोई मतलब नहीं अजाधि प्रत्यय हो तो असर्वनाम स्थान है तो भ संज्ञा है असर्वनाम स्थान है क्या प्रथमा एकवचन सु को आदेश हुआ सर्वनाम स्थान है या सर्वनाम स्थान है आजादी अजाधि प्रत्यय पर में है इसलिए क्या संज्ञा हो जाएगी भ संज्ञा डीति भस्य टेल लोप डीत पर आते भ संज्ञा टी का लोप हो जाएगा भ कौन है कतर भ कौन है कतर कतर की भ संज्ञा कतर भ संज्ञा होने से भस्य टेल लोप डीत पर में होना चाहिए डित कौन है अदर दीते है डीत पर रहते भस्य टे लप भ क्या कतर उसमें टी का संज्ञा कौन किसके द्वारा टी संज्ञा होगी अचंत्यादि टी अंत्यच आदि में जिसका कितने अच है अंत्यज जिसके आदि में वो अपने आदि में अ टी संज्ञा कतर के आगे अ है वो अ ही टी है अंत्य अचंत्यादि टी अचाम अंत स आदिश्य वो अपने आदि में है वही टी है अ ही टी है अ टी, टी का लोप हो जाएगा कतर के जो अंतिम अ का लोप हो गया किस सूत्र से टे है, है। लोप होने पर प्रातिपदिक क्या रहेगा कतर अगे प्रत्यय है अद मिला दो क्या बनेगा कतरध दकार को वाहन से चर हो जाएगा तो कतरथ कतरथ कतरथ दो रूप बन गया औ आने पर कतर प्रातिपदिक क्या है कतर अग्रह ओ औ आने पर क्या सूत्र लगेगा नपुन सा काचा लगेगा औ को सी हो जाएगा कतर अगर ई यसे तीजे से अकार का लोप प्रा, प्राप्त है, है? हैं क्या है यश यस, तीजे सूत्र से कतर के अकार का लोप प्राप्त है उसका निषेध करेगा औंग श्या तो लोप हो जाएगा कतर अगर ये आदि गुण करो क्या रो बनेगा कतरे कतर क्या कस सस हो जाएगा जस जा को सस को भी सी हो जाएगा सी सर्वनाम स्थान है सी क्या रहेगा ई कतर अगर ई नपुंसक से झलच सूत्र से क्या होगा नोम किसको होगा कतर सद को नूम होगा मृतचों त्याग पर कतर क्या क्या क्या रहेगा प्रातिपदिका क्या बनेगा कतरन क्या प्रातिपदिका है कतरन प्रत्यय क्या है ई प्रत्यय क्या है ई अभी सर्वनाम स्थानीय चार बोध सर्वनाम स्थान क्या किस सूत्र से तो नकार उपथा को लोप करने के लिए सर्वनाम स्थानीय चाहम कतरान बन जाएगा क्या बनेगा कतरान अगर ई क्या रूपनेगा न तो हो जाएगा अट्कू पु व्यवहार भी रूपनेगा कतराणी क्या बना अभी रूप कतरत कतरद कतरे कतरानी संबोधन में क्या बनेगा हे कतरत हे कतरे हे कतरानी द्वितिया में क्या बन सब बनेगा कतरत कतरद कतरे शेषम पंवत तृतीया बोल कतरेण जैसे कतर है ऐसे कतम भी है किम तदो निर्धारण द्वोरेक से डतरछ वहू नाम जाति परिप्रश्न डतमच ये डतर और डतम प्रत्यय होते हैं तो डतर हो गया आगे डतम है डतम प्रत्यय हो तो कतम बनेगा जैसे कतर बना ऐसे कतम कतर और कतम में दोनों में कोई भेद नहीं है जैसे रूप जो सूत लगे सब लग जाएगा अद्रत्रि बोल जाएगा तो कथमथ बन जाएगा कतमथ कतमद गतमत। रूप बोलो कतम शा कमथ कतमध कतमय कतमानी हे कतमत ये सर्वाधिगण में है न सर्वनाम कार्य हो जाएगा सर्वाधिगण में है न सर्वाधिगण से कहाँ से कतर श से तृतीया तो हो गया कतरेण चतुर्थय बनेगा कतरस्मयी बनेगा इसको रूप बोलो कतर शब्द का है पहले कतरत कतरद कतरे कतराणी प्रथमा संबोधन हे इति कतरद कतरे कतराणी द्वितीया इति इति इति कतरस्म कतराभ्या कतरस्म कतरेभ्यम इति आगे शब्द है कतमत बोलो कथमथ कथम कथ में कथमी हे कतमत हे कथमद द्वितीया बोलो कतमा साम बोलो इति सर्वनाम कार्य हो जाएगा ओ